देवी भागवत धूम्रलोचन का वध सुरतापन भूत पिशात यक्ष गंधर्व किन्नर और मनुष्य ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं ऐसी मान्यता रखनी चाहिए हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान करते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे ऐसी स्थिति में अपने अभीष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए वह एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है फिर इन थोड़े से दानों को मार डालना उसके लिए कौन सी बात है महाभाग इस बात को समझ बूझ आपकी जैसी रुचि हो करे सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हित कर एवं सत्य हो वही नपे शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे या जी कहते हैं अपने अनुयायों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुम्भ छोटे भाई निशुम्भ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा भाई देखो कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है सारे सैनिक मृत्यु मुख में चले गए हैं कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भागकर आए हैं अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी शंख ध्वनि कर रही है इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान वज्र तृण के समान तथा अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वथा निर्बल हो जाता है महाभाग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या करना चाहिए देव हमारे प्रति हमारे प्रति प्रतिकूल है इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है निश्चय ही इस पर मन गढ़ाना अनिश्चित है वीर बताओ शीघ्र ही यहाँ से भाग चलने में कुशल है या युद्ध करने में यद्य भी तुम छोटे हो फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ निसुंभ ने कहा अनग इस समय न तो भागना ठीक है और न दुर्ग में छिपे रहना ही इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए इसी में अपना परम से है मेरे बड़े बड़े सहायक हैं मैं अभी सेना सहित से सम्रांगण में जाऊंगा और उस अबला को मारकर लौट आऊंगा। हाँ यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहाँ से लौटना असंभव है मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से रुख नहीं होना चाहिए अपने छोटे भाई निशुम्भ की ऊपरयुक्त बात सुनकर शुम्भ ने कहा तुम अभी ठहरो चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरहे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना शोभा नहीं देता चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है उस स्त्री को वे भली भांति मार सकते हैं तदनंतर राजा सुम्भ ने चंड मुंड से कहा चंड और मुंड तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर मद से उन्मत्त रहने वाली वह वा स्त्री बड़ी निर्लज है उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वीर तुम बड़े भाग्यशाली हो अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात यहाँ लौट आओ यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना यह युद्धभूमि की शोभा है